गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है। नमस्कार आपको शायद मैंने पहले बताया होगा कि मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ परंतु मेरी यादों में बंबई की ट्रेन यात्राएं ट्रेन मतलब लोकल ट्रेन की यात्राएं बसी हुई हैं बस है। और मैं बंबई के बारे में बहुत सी चीज़ें मिस करता हूँ मगर उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है वो समय जो उन लोकल ट्रेन में यात्रा करने में बिताया सच बात तो यह है कि बहुत से दोस्तों ने गणित लगाई है कैलकुलेशन किया है और ये बताया है कि हम में से वे लोग जो मलाड वग़ैरह में रहते थे वो अपने दिन का एक बटा छः हिस्सा यानी कि रफड़ी 16% परसेंट ऑफ देर टाइम वो ट्रेन में व्यतीत करते थे तो साहब हम भी उनमें से एक थे हम मलाड में भी रहे हैं विक्रोली में भी रहे हैं सायन में भी रहे हैं तो कभी 16 परसेंट समय व्यतीत करते थे दिन का और कभी शायद 13-14 परसेंट परंतु ऐसा 10 परसेंट से ज़्यादा समय तो व्यतीत होता ही था तो अब सवाल ये है कि ट्रेन में इतने अजीबो अनुभव हुए हैं देखिए बंबई की ट्रेनों की भीड़ की चर्चा न की जाए क्योंकि भीड़ बंबई की ट्रेनों का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुना पढ़ा देखा लिखा सब कुछ है मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता परंतु मैं उस बंबई की ट्रेनों की यात्रा के कुछ मानवीय पक्षों की चर्चा करना चाहता हूँ यूँ तो हम में से हर एक ने ऐसे ऐ, ऐसी यात्राओं में मानवीय पक्षों को देखा है और उनको महसूस भी किया है परंतु आज आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा जिसमें से एक घटना है हम लोग मतलब अपने बम्बई प्रवास के काल में पहले प्रवास में मैं बंबई में तीन प्रवासों में रहा हूं तो दूसरे प्रवास में मैं फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने लगा यानी कि मैं सेकंड क्लास से प्रमोट होकर फर्स्ट क्लास में आ गया वो, वो इसलिए क्योंकि ये पता चला कि साहब यहाँ से आपको फर्स्ट क्लास में जगह मिल सकती है बैठने की तो हम लोगों ने कहा ठीक है उम्र भी थोड़ी बढ़ रही थी और बैठने की जगह मिल जाएगी ये भी अच्छी बात थी तो साहब उस ज़माने में हम सायन में रहा करते थे और हमें ट्रेन पकड़नी होती थी सायन से पहले हम जाते थे करला एक ट्रेन में और वही ट्रेन करला ट्रेन बनकर वापस सी एस थी तो हम लोग उस ट्रेन में जाते थे हमारे बहुत से साथी थे जो कि सायन मतलब उस वो ट्रेन ऐसी थी कि वो सी एस टी से करला जाती थी तो हम लोग क्या करते थे कि सायन के बाद अगला स्टेशन करला होता था शायद हाँ तो हम सायन में बैठ जाते थे और करला में उसी ट्रेन में बैठे रहते थे और वो ट्रेन करला से वापस सी एस जाती थी तो तीन चार मिनट करला स्टेशन पे रुकना पड़ता था दो मिनट करला जाने में लगता था और दो मिनट करला से सायन आने में यानी कि रफली दस मिनट का समय ज़्यादा लगता था मगर बैठने की अच्छी खासी जगह मिल जाती थी तो साहब हम उस ट्रेन में जाया करते थे नौ छब्बीस की शायद वो ट्रेन कहलाती थी और जब हम चूँकि सायन में चढ़ते थे तो नौ इक्कीस की ट्रेन पकड़ते थे जो करला जाने वाली होती थी छोड़िए वो ट्रेनों के समय सारणी से कोई लेना देना नहीं बात ये है कि उस ट्रेन में क्योंकि मैं जहां जाकर बैठने लगा तो जब बैठा पहले दिन तो देखिए बंबई के ट्रेन में जो सबसे कलाकारी की बात ये होती है कि आपको अपो मिल जाए अपीट जिस पर कि आपको गाड़ी के चलने के समय मुंह पर हवा आए यानी कि आपका मुंह गाड़ी के इंजन की दिशा में रहे तो वो बंबई की लोकल ट्रेन की सबसे कीमती सीटों में से एक सीट होती है तो ऐसी तो कुछ ही सीटें होती हैं तो अब विंडो सीट अब साफ चूंकि हम तो नया नया जाना शुरू किया तो हम नॉर्मली पहले तो किसी भी सीट पर बैठ गए और जब ट्रेन कुरला पहुंचने लगी तो कुरला उतरने वाले उतरने लगे और हम जाकर अप विंडो सीट पर बैठ गए यहाँ पर एक बात और बता दूं कि बंबई में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में फर्क ये होता है एक तो यह कि फर्स्ट क्लास की सीटें में गद्दी लगी होती है और सेकेंड क्लास की सीटों में पटरे लगे होते हैं एक दूसरी बात यह कि फर्स्ट क्लास की सीटों में तीन की सीट पर तीन ही लोग बैठते हैं सेकेंड क्लास की सीटों में तीन की सीट पर चार लोग और आठ की सीट पर दस लोग बैठते हैं तो साहब हम लोग वहाँ पर तीन की सीट पर हम बैठे और हमने अप विंडो सीट ले ली उसके बाद वहाँ पर लोग आए तो उसमें जो लोग आए तो मेरी तरफ कुछ ऐसी नज़रों से देखा उन्होंने कि मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती की है बट कोई बात नहीं बम्बई में इस तरह की छोटी मोटी खुलतियाँ आप अगर आपसे कोई कुछ कहे नहीं तो आप सेंसिटिविटी उतनी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अब साहब उन्होंने देखा होता ये था कि मैं हर दिन जाता था रेगुलर था ऑफिस में और मैं हर दिन सीट पर जाकर बैठ जाता था और लगभग वही लोग उन उस सीट पर आकर बैठते थे, थे और कालांतर में चार छः दस दिन के बाद गर्दन झुकाकर हेलो होने लगा फिर नमस्कार होने लगा फिर बात होने लगी और धीरे धीरे करके शायद एक महीने के अंदर उन लोगों से परिचय हो गया उनको पता चल गया कि मैं बैंक में काम करता हूँ मुझको पता चल गया कि उसमें से एक व्यक्ति की दादर में कपड़े की दुकान है एक व्यक्ति क्रॉफर्ड मार्केट में घड़ी की दुकान में काम करते हैं एक साहब किसी दफ्तर में काम करते थे वगैरह वगैरह ऐसे चलने लगा अब साहब दोस्ती हो गई बातचीत होने लगी तो बताना ये चाहता हूँ कि उसमें से एक सज्जन जो थे वो एक दुकान के मालिक थे उनकी क्रॉफोर्ड मार्केट में स्टेशनरी की दुकान थी उस स्टेशनरी की दुकान में वो तरह तरह के सामान बेचते होंगे हम लोगों को उसका क्या पता चला उन दिनों क्या होता था कि ट्रेन में बहुत से सामान बिकने आया करते थे तो उन दिनों एक पेन ऐसा बिकने के लिए आया जो कि दस रुपए का मिलता था और उस पेन में लाइट जलती थी तो साहब मतलब आप उस पेन को पकड़िएगा तो उस पेन में ऊपर एक लाइट लगी हुई थी जो कि उस जगह पड़ती जहां पर कि आप लिख रहे होते तो हम लोग बड़े भोचक आश्चर्यचकित थे हम लोगों ने उसको देखा और उसकी चर्चा हुई तो उन साहब ने कहा कि देखिए साहब हम वो पेन आपके लिए ला सकते हैं क्योंकि हमारी तो स्टेशनरी की दुकान है ये सब लड़के हम लोग के यहाँ से ही खरीदते हैं और हम लोगों को ये पेन पाँच रुपये का पड़ता है मतलब हम लोग पाँच रुपए का पड़ता है या हम उन लोगों को पाँच रुपये में देते हैं ऐसा कुछ उन्होंने बताया तो हम लोगों ने कहा अरे साहब तब फिर क्या बात है फिर तो आप हम लोग के लिए भी ले आइए उन्होंने कहा हाँ बता दीजिए कितने पेन चाहिए मैं कल या परसों जब भी होगा आपके लिए ले आऊंगा तो साहब हम लोगों ने उनको बता दिया किसी ने दस पेन किसी ने पाँच किसी ने बीस ऐसे कुछ कुछ बता दिए उन्होंने सब संख्याए कागज पर लिख ली उन्होंने कहा देखिए मगर मैं एक बात आपको साफ बता देता हूँ अभी क्योंकि मैं आप लोगों को ये सब पेन साढ़े पाँच में दूंगा देखिए पाँच रुपये तो मेरी कॉस्ट है और मैं जब आपको दूंगा तो उसमें कुछ तो मुझको भी चाहिए हम लोगों ने कहा साहब बिल्कुल सही बात है आपको चाहिए और उन्होंने हम लोगों को अगले दिन जैसा वादा किया था वो पेन लाकर दिए साढ़े पांच रुपए के हिसाब से और हम लोगों ने ले भी लिए बताना आपको सिर्फ ये चाहता हूं कि बंबई में दोस्ती तो है बलबंद साहत है मगर उसके साथ में अपना व्यापार अपना बिजनेस वो भी है हाँ ये बात आपको और बता दू जन्मदिन कोई ख़ास बात हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर आता था कभी एक मठरी कभी कुछ फल जो उसके अपने बगीचे में उगे होते थे या उसके घर से आए होते थे या कुछ मिठाई ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर होती थी और प्रसाद तो बंबई की ट्रेन्स में बहुत ही स्टैंडर्ड है कीर्तन होते थे और उसमें प्रसाद मिलते थे बब्बे की ट्रेन का ही एक और किस्सा अब साहब ये ट्रेन सी एस टी से वापस आ रही थी सी एस टी से सायन सी एस टी से सायन की ट्रेन में बैठे और फर्स्ट क्लास का डिब्बा जिसका आधा हिस्सा जेंट्स होता था और आधा लेडीज और दोनों डिब्बों के बीच में सेपरेशन होता था लोहे की या स्टील की रॉड से तो आप देख सकते थे दूसरे डिब्बे में और परंतु नॉर्मली मैं आपको ये बता दूं कि बम्बई में ये असभ्यता मानी जाती है और शायद मैंने मैं तो यही कह सकता हूं कि इतने साल जो मैं वहां रहा मैंने किसी भी व्यक्ति को महिला डिब्बे में ताक झांक करते हुए नहीं देखा हाँ परंतु ये उस दिन ऐसा हुआ कि महिला डब्बे में जब जैसे ही ट्रेन चली कुछ शोर शुरू हो गया तब हम लोगों ने डेफिनेटली मुड़कर पीछे देखा तो पीछे क्या देखते हैं कि एक आदमी को एक महिला यानी महिला डब्बे में आदमी पहले तो यही आश्चर्य और उसके बाद एक महिला उसका कॉलर पकड़ के उसको हिला रही है वो लड़का दुबला पतला था और वो कुछ अजीब से उसके चेहरे पर भाव थे और वो महिला उससे क्या कह रही थी वो शब्द आज तक मेरे दिमाग में अंकित हैं वो कह रही थी येड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश मत करो मुझे सब पता है तो बाद में ये पता चला कि वो लड़का पागल होने का नाटक करके महिला डब्बे में चढ़ गया था और ऑब्वियसली उसका इंटेंशन उतना अच्छा नहीं रहा होगा परंतु दिन का समय था शायद शाम का छः वगैरह बजा था और अच्छी रो, अच्छी खासी रोशनी थी तो कुछ ऐसी बदमाशी करने की नियत उसकी नहीं होगी मगर वो डब्बे में तो चढ़ गया था तो महिला ने उसको अच्छी तरह से झिझोड़ा और वो येड़ा बन के पेड़ा मत खाओ ये बात दिमाग में बैठ गई और उसने इतना उसको धमकाया और अगला स्टेशन शायद मस्जिद था वहां पर उसको धक्का दे उतार दिया वो लड़का किसी तरह से घिसटते घुसटते हम लोग के डब्बे में आ गया हम लोगों ने उससे पूछा क्यों भे मरना था क्या तेरे को क्यों चढ़ गया लेडीज कंपार्टमेंट में वो कहता है साहब अब तो सीख गया हूं येड़ा भी होगा तो भी पेड़ा नहीं खाऊंगा तो साहब एक घटना ये रही अब एक और छोटी सी घटना और वो है अपनी बातों का रस हुआ यू कि अब हम लोग दस बारह लोग थे जो दस बारह शायद हाँ आठ नौ तो रहे ही होंगे हम लोग एक ही जगह पर बैठते थे और वहाँ बैठ करके पूरे दिन के ऑफ़िस की चर्चा कुछ कहानियाँ कुछ बातें ऐसी करते रहते थे और ऑब्वियसली हम लोग के ऑफ़िस की चर्चा में जो हम लोग के अधिकारी या सहकर्मी होते थे उन्हीं के जिक्र होता था एक दिन हम लोगों ने कहा यार ये बहुत हुआ इन लोगों की इतनी चर्चा क्या करना वो तो हमारी बात नहीं करते होंगे हम ही क्यों उनकी बात करें तो साहब हम लोगों ने तय किया कि भाई कुछ और बात करते हैं तो अब ये जिम्मा मेरी तरफ आया देखिए हम लोग कुछ मूंगफली पॉपकॉर्न ऐसा चना कुछ ना कुछ ले लेते थे तो साहब हम लोग वो चना खाते जा रहे थे या मूंगफली खाते जा रहे थे और साथ में जो अगल बगल में लोग बैठे होते थे कभी कभी हम लोग उनको भी ऑफर कर देते थे इस तरह से हमारा जो ग्रुप था वो उस पर्टिकुलर ट्रेन में यानी कि वो शायद 6-36 की ट्रेन होती थी उसमें थोड़ा जान पहचान हो गई थी क्योंकि अब बम्बई की ट्रेनों में ये आपको बता दें कि एक स्टैंडर्ड टाइम पर चलने वाली ट्रेनों में लगभग वही लोग प्रतिदिन बैठे मिलते हैं तो साहब हमने कहा कि यार उस समय कुछ तनाव चल रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का तनाव ऐसा चलता ही रहता है वैसे ही कुछ बात थी हमने कहा कि भगवान ना करे कहीं ऐसा हो जाए कि जब हम लोग घर पहुंचे और एक एटम बम गिरा दिया जाए लोगों ने कहा यार क्यों ऐसी मनहूसियत की बात कर रहे हो हमने कहा की नहीं है बात यह है कि शहर में जब खुदाई की जाएगी और वो भी आज से हजार साल बाद तब क्या मिलेगा यहां पर हमने कहा तब इन ऊंची बिल्डिंगों के खंडहर होंगे और उन खंडहरों में जब खुदाई होगी तो यह कहा जाएगा कि साहब यहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती थीं और उसमें लोग रहा करते थे और जब हमारे बैंक के बिल्डिंग में खुदाई होगी तब लोग कहेंगे कि यार ये बिल्डिंग तो इतिहास इतिहासों के हिसाब से बैंक वालों की बिल्डिंग थी तब पता चलेगा कि बैंक के बैंकों में उस जमाने में अजगर काम करते थे लोगों ने कहा साहब अजगर कैसे हमने कहा क्योंकि ये पता चलेगा कि जितने भी शब ममीफाइड मिले हैं वो सब अपने अपने सोफों पर पड़े हुए मिले हैं देखिए होता क्या था अब आपको यहां पर ये इसके पहले की बात बता दू होता ये था कि ऑफिस से पहुंचने के बाद अब तो सब घर तो एक ही जैसे थे निन्यानवे दशमलव नौ प्रतिशत लोग अपने अपने घरों में पहुंच के और सोफो पर हो जाते थे। यानी कि आपको बैठे या खड़े तो शायद ही कोई व्यक्ति मिले हूँ वो सब के सब पड़े होते थे और उनके शरीर अजीबोगरीब मुद्राओं में होते थे किसी के पैरों पे पैर किसी के पैर अपने सिर के ऊपर किसी के हाथों के ऊपर सिर किसी के हाथों के नीचे सिर इस तरह से पड़े रहते थे और अगर भगवान न करे कि कहीं उसी वक्त बम गिरा हो तो उनके जो स्केलेटन मिलेंगे वो अजगर की तरह पड़े हुए लिपटे हुए मिलेंगे तो ये हुआ कि भाई अजगर बैंकों में काम करते थे तो ये एक बड़ा भारी विषय हो जाएगा मेरे ख्याल से कई दर्जन लोगों को इस पर पीएचडी मिल जाएंगी मैं ऐसी ही बातें लोगों को बता रहा था साहब हुआ यूँ मैंने तो बता दी और मैं आप, आप से बता रहा हूं शायद हमारे साथ वाले लोगों ने भी सुना होगा तो पांच सात दस दिन बीत गए इस बात को एक साहब एक दिन ऐसे ही ट्रेन चल रही थी और एक साहब आए वहां पर हमारे पास मतलब हम लोग के ग्रुप के पास उन्होंने कहा साहब हमने सुना है कि बैंकों में अजगर काम करते हैं सब लोगों की निगाहें उनकी तरफ उठ गई कि भाई अजगर क्यों बोले साहब हमको ये पता चला कि आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने यह साबित कर दिया कि बैंकों में अजगर काम करते हैं तो सब लोगों की निगाहें अब मेरी तरफ आ गई मैंने कहा साहब वो आपने आधी बात सुनी आधी शायद नहीं सुनी है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं बोले अरे नहीं साहब मैं केवल आपको ही ढूंढ रहा था क्योंकि मैं सचमुच में आपसे ये कर, बताना चाहता था कि बैंकों में अजगर ही काम करते हैं मैंने कहा बॉस मैं समझा नहीं आपकी बात नहीं समझ पाया बोले भैया अब देखिए उनके उनके शब्दों में आपको बता रहा हूं बोले भैया अगर अजगर नहीं काम करते होते तो कुछ तो काम होता मतलब उनको साहब बैंक से बड़ी शिकायत थी वो किसी काम के लिए बैंक गए थे और काम उनका नहीं हुआ क्योंकि शायद किसी ने उनका काम नहीं किया तो उनको तुरंत याद आया अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम तो बोले इसलिए आप लोग आज भी अजगर ही हैं अब साहब हम लोग क्या कहते अब हालाँकि ग्रुप में थे पुराना ज़माना होता तो शायद ना मालूम क्या क्या मुँह से निकल जाता मगर बैंक वालों के विषय में उनके ऐसे उद्गार हम लोगों को नागवार गुजरे परंतु पता नहीं सच है झूठ है ये तो अब आप लोग निर्णय करिएगा उस वक्त तो हमें निश्चय ही झूठ ही लगे थे आज कभी कभी लगता है कि शायद सच भी थे परंतु पता नहीं मैं इस पे कोई कमेंट या बात नहीं कहना चाहूँगा तो आज के लिए बस इतना ही और यहीं बंद करता हूँ आपने मेरी बातें सुनी इसके लिए आपका आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और फिर बातें करते रहेंगे और आगे कुछ ना कुछ तो बताने को रहेगा ही मेरे पास फिर मिलेंगे नमस्कार गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है चलना ही जिंदगी है चल